नाना भगवत शंकरम सर्व नमा सर्वगम शंकर लोकशंक चैतम सर्व तस्मै तस्म नम भगवान शंकर चर्चर प्रणी यहां पे को भगवान करके उनको सहारा लेकर के के गुरु शिष्य माध्यम से जो कैसे हमारा मिट वो दिखा रहे हैं आप इस ग्रंथ में पे भगवान भास्कर पहले कहकर कहे, कहे, कहे, देखो ये जो कर्म के प्रति हमारी आसक्ति होती है और कर्म को हम जो है छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि धार्मिक तो मर्यादा है तो छूट जाएगा और आत्मज्ञान निष्ठा ये को तो समझ में नहीं आता क्या निष्ठा धार्मिक तो प्रकार की भावना मन में होता है और एक मुंडिषद शोक भी आता है कि अविद्याम अंतरे वर्तमाना वयम धीरा पंडितम मन न माना, माना दंदरम्य अंधे नहीं माना जाता तो कर्म ही है इस प्रकार जानने मुक्त हो जाओगे कर्मों से मुक्ति के दरवाजा तक पहुँच जाओगे पर मुक्त नहीं हो जाएगा इसको जो है मन में रखते हुए भगवान भाष् का एक दृष्टांत तो दिए थे एक उदम करके एक कोई तपस्या हुई अथवा जैसे भी है रागवान तो से अमृतत्व की मांग करपस्या कर रहे थे हम सभी इस अमृतत्व मांग कर रहे हैं तो भगवान ने उनको इंद्र के माध्यम से उसको भेजा था तो इंद्र ने देखा कि ये यदि तो अमृतत्व तो प्राप्त तो कर लेगा तब तो, तो ये हमारे ऊपर राज्य करेगा तो उसने क्या किया नहीं हुआ के, भगवान के उसने सोचा इंद्र हमारे साथ अशुर के साथ तो देवताओं के लड़ाई लगा ही रहता है उसने सोचा की ये तो हमारे साथ ठग रहा है नहीं चाहिए हमको जब बोलते उनको शंक न अग्रहित अमृतम इस इस प्रकार की शंका से उसने जो है ग्रहण नहीं किया था वो तो ग्रहण नहीं किया था ठीक इसी प्रकार से कर्म नाश जंतु और आत्मज्ञान अग्रहता था मेरा कर्म मेरा धार्मिकत्व तो मेरा भावना ये सब नष्ट हो जाएगा इसलिए जो है आत्मज्ञान के प्रति ऋतु उत्पन्न होना मुश्किल होता था तो उधर ग्रहण नहीं कर पाता उधर नहीं ग्रहण कर पाते ये काल बोले थे। तो क्या होता है कि जैसे कल बताया था मैंने कि प्रकृति जो है जीव को बांधता है और प्रकृति जीव आत्मा में तो ना बंधन है ना मुक्ति है परंतु तो क्या होता है जैसे ही जब जै भगवान ने अपनी माया उपाधि से सृष्टि की चिंतन की तो पहले बुद्धि तत्व तो ये बुद्धि तत्व तो आते ही वो क्या करता है वो उसके उसी के अंदर चेतन चेतन की जो प्रतिफलित हुआ तो उस और बस इस में करना, अपने को दिखाना अपने को गुणवान मानना ये सभी परिचिन्न अहंकार में होता है और इसलिए हमको अच्छा लग जाता है फल तो क्या होता है कि उसको छोड़ना मुश्किल पड़ता है इसलिए श्रुति बोलते हैं देखो आत्मा में ना कोई क्रिया है आत्मा कोई ध्यान है आत्मा नित्य मुक्त है आत्मा में बंधन कभी आया ही नहीं ये जो बुद्धि ने अहंकार के माध्यम से अपने भी किया, और फिर जो है, अपने को के लिए भी प्रयास करते रहते हैं शुद्धता आती है तब जाकर वेदांत सुन करके फिर सोचता है मैं मुक्त हो गया हूँ तो पहले से ही मुक्त था तो तुम्हारे बंधन कहाँ से आया बुद्धि उनको तो बांधते हैं बुद्धि उसको इसको मन में रखते हुए बुद्धिस्थ चलती आत्माव दृश्यते नो गृक्ष तसार विभ्रमा बुद्धिस्थ चलती आत्माव दृश्यते नो गृक्ष तदवत संसार विभ्रमा छंद कूपन स्मार है अध्यन तो करता हूँ और बुद्धि को चंचल उधर उधर क्रिया किया तो मैं क्रिया करता हूं मैं क्रियावान हो गई इससे बोलते बुद्धिस्थ बुद्धि में स्थित हो जाए चलती बुद्धि की विक्षेप बुद्धि की स्थिरता इसको पर निर्भर करके ही जो है आत्मा जो है क्या होता है कि वो, वो दो कर। आत्मा में हम आरोप कर लेते हैं कि आत्मा क्रियाशील है आत्मा स्थिर है ऐसा हम आरोप कर लेते हैं बुद्धिस्थ चलती व आत्मा धाय दृश्यते आत्मा ध्यान करता कर तो इस प्रकार से प्रतिति जैसी होती है बुद्धिस्थ चलती वह आत्मा धैर्य दृश्यती दृष्टान्त क्या अधिन है दौड़ रहा, रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है ऐसा उनको ही होता है नो गृक्ष जैसे नाव में बैठा हुआ व्यक्ति बाहर को दिखता है दौड़ते हुए दिखाई पड़ता है इसी प्रकार जो है न बुद्धि में आश्रित करके जो है हमको दिखाई पड़ता है आत्मा दौड़ रहा है बुद्धि में आश्रित कर देते आत्मा स्थिर है जैसा बाहर के वृक्ष है परंतु प्रतिति होती है कि वो जो है गाड़ी में बैठने के कारण जो है वो दौड़ रहे हैं इसी प्रकार से बुद्धि के साथ धात्मा करके हम बुद्धि के गुणात्मा में आरोप करके आत्मा हमेशा स्थिर है परन्तु हम ये बोलते हैं कि आत्मा क्रिया करते आत्मा ध्यान करते हम मैं सब बुद्धि की तदात्मता बुद्धि की महिमा है बुद्धि जैसा जैसा शुद्ध होता जाता है तब तक व्यक्ति को समझ में आता है समझना यही जो है ज्ञान है और शुद्धता से समझे तो हम क्या होता है हमारी जन्मांतर या वासना के अनुसार जो दृष्टि हमको मिला प्रकृति उस अनुसार को ही हम जगत को देखते रहे उस तो अनुसार हम जगत को देखते रहते इसलिए बोल रहे हैं कि बुद्धिस्थ चलती आत्मा बुद्धि में स्थिर होते वर्ता है, मतलब है और कभी जो ध्यान करता है दिखाई पड़ता है जैसे नाव में बैठा हुआ व्यक्ति बाहरी वृक्षों जाते हुए दिखाई पड़ता है इसी प्रकार बुद्धि में बैठा हुआ व्यक्ति आत्मा को चलते हुए दिखाई दे रहा है वास्तविक तो आत्मा तो निरंतर स्थिर इसी प्रकार तदव संसार विभ्रमा यही संसार विभ्रम का कारण है बुद्धि में स्थिर होकर के हम संसार को देखते हैं बाहरी जगत को देखते हैं गाड़ी में चलते हुए गाड़ी में बैठ करके बाहरी जगत को देखते हैं परंतु तो तो क्या होता है बाहरी जगत दौड़ते हुए दिखाई पड़ता है इसी प्रकार से बुद्धि में बैठ करके हम आत्मा को देखने की कोशिश करते हैं बाहरी जगत हमारे पास के पर क्या होता है आत्मा उस समय क्रिया करना अथवा तो ध्यान करने वाला ऐसा दिखाई पड़ता यही जो है सबसे बड़ी विभ्रम है इसको जो हम समझ जाएंगे कि ये हम हो के उहा से आत्मा में ना कोई क्रिया है आत्मा में ना कोई ध्यान है केवल बुद्धि को थोड़ा संयमित करके भगवान के, के लिए हम लगा पाते उसको तो धीरे धीरे अंत कर आत्मा, आत्मा, आत्मा, आत्मा निष्क्रिय अपना निराकार निर्विकार निराकार निर्विकार आत्मा इस प्रकार धीरे धीरे समझ में आता है बुद्धि की सारा विकार हम आत्मा में आरोप कर लेते हैं इसे यही हमारी बांधन है और फिर बुद्धि जब थोड़ा शुद्ध हो जाते हैं अतः तो वो क्या करते हैं? मैंने इस प्रकार से ये वेदांतिक मुख्य सिद्धांत तो, तो यही तो तो तो है उसी तो को समझाते हुए भगवान बच चुका तो आज और बोलते है नमनम जाता आत्मन संस्कृति तदतीबातिम्य नगान ग्रृति तत्व ध्यातीवारी श्रुति इस प्रकार नाव में बैठा उस जमन में नाव अथवा अथी चलता था आज की तरफ नाव में बैठा हुआ अपनी विपरीत दिशा में वृक्षों को जाते हुए विपरीत दिशा में जाती हुई जैसे दिखाई पड़ता है इसी प्रकार आत्म संस्कृति तत्पत आत्मा की जो संसार में आवागमन भी ऐसे ही हमारे विपरीत दर्शन है गौर है बुद्धि बात और पे रहा है अपने चेतन, चेतन आप इके बोलती है ध्यान करता है वो चेष्टा करता है इस प्रकार से श्रुति अपने आप बोलती है तो यहाँ पे क्या हो गया कि प्रातियों में नजर से जो है नाव में बैठा हुआ व्यक्ति अपनी विपरीत दिशा में वस्तुओं को दौड़ते हुए दिखाई पड़ता है कि उसी प्रकार से बुद्धि के साथ धात्मक रहे व्यक्ति जो है आत्मा को अपने से विपरीत रूप में देखते हैं आत्मा को अपने से विपरीत रूप में देखते हैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त तो है और आत्मा को नित्य बंधन में डाल करके फिर मुक्ति के लिए प्रयास करता तो हूँ मैं करता हूँ हमारे बंधन है संस्कृति की श्रुति ऐसे ही करके आत्मा को प्रतिपादन करना आत्मा तो बंधन कभी नहीं है केवल इतना भ्रांति शास्त्र पर यदि ये जगह पर हम स्थिर हो पाते हैं तो फिर जो है देखना संसार तो के प्रति दृष्टि रहते हुए भी वहां से सतत्व बुद्धि बिल्कुल हट जाते हैं सतत्व बुद्धि बिल्कुल हट जाती है, है। इसी को मन में रखते हुए हम तिस्ट में बोलते है देखिए चैतन प्रतिबिंबे न बोध जायते बुद्धिर् शब्दादि भी भासन मुमुहते जगत चैतन्य प्रतिबिंबे न्यप्त बोध ही जायते बुद्धि शब्दादि भीन मुमुहते जगत, चैतन्न प्रति ही जायते। जगत। अब इस जगह को समझा वो क्या जा रहा है यहाँ पे क्यों हमेशा भ्रांति में पड़ जाता है आत्मा अलग वस्तु है बुद्धि अलग वस्तु है दोनों को मिला कैसे दिया जड़ा और चेतन क्या मिल सकता है क्या? मिल नहीं परंतु मिला कैसे देते बोलते आत्मा व्यापक है पूर्ण है वो आत्मा जो हमारे बुद्धि में भी वो प्रवेश किया हुआ है जहां क्योंकि नहीं तो बुद्धि के अस्तित्व समझ में नहीं आता बुद्धि जो हमको समझ में आ रहे हैं वो आत्मा उनमें अनुच्छूत है अब जो ये जो आत्मा हरेक वस्तु में अनुत है अनुच्छा में भी है, अनुच्छी में भी प्रमिति में भी अनुच्छी कौन कौन जगह जा कौन प्रमा प्रमाता प्रमाण प्रमेय ध्यान ध्याता सब आत्मा शब्द में अनुत अब यहाँ पे तो बुद्धि में आत्मा अनुष्ठित फल तो क्या होता है बुद्धि इंद्रियों के माध्यम से बाहरी विषय को देख उसके ज्ञान भी प्राप्त करते हैं बुद्धि। हम क्योंकि वो जो अहंकारात्मक अहंकार कार, जो अहम है ना परिच्छि वो इनको अच्छा मानने लगता है वो इनको अच्छा मानने के कारण क्या होता है कि वो जो है यही मैं हूँ ऐसा करके मैं बुद्धिमान हूं वो इस प्रकार से करने लगता है। पे बोलते हैं कि बोध, बोध, बोध बुद्धि की है और वो चैतन्य की तरफ व्याप्त होकर के चारों तरफ चैतन्य से खेल करके वो बोध उत्पन्न होता है इसी को इसके एक लाभ भी है केणु उपनिषद में ये बोला इसका लाभ ये है इसी के माध्यम से हम बोध स्वरूप आत्मा को समझ भी सकते हैं तो, है। है। इसलिए हम उसको समझ नहीं पाते उसको अलग करके समझने का कर। जब देखेंगे क्योंकि आत्मा तो चेतन तत्व तो है और मैं करके अंदर से अनुभव भी हो रहा है ये जो अंतिम जो मैंने इसको जाना साक्षी जो है अब मैंने उसको जाने, अच्छा जाना बुद्धि समझ पाया परंतु ये मैं साथ बुद्धि की क्रिया का कोई संबंध नहीं यदि मैं के साथ संबंध है तो कार वाला मैं कहे जो परिच्छि रूप में आपने को जान ले और उसी को हम जो है अपने में मान लेते हैं यह सबसे बड़ी समस्या के कारण हो जाता है इसको यदि हम ठीक से विवेक कर पाएंगे इसको जो हम ठीक से देख पाएंगे तब जो हमारा कोई समस्या समाधान हो जाएगा चैतन्य प्रतिबिंबिना व्याप्त तो बोध बुद जायते बुद्धेर बुद्धि में चैतन्य के द्वारा प्रतिबिंब होता तो चैतन्य से व्याप्त तो होकर के बुद्धि में किसी विषय संबंधित बोध उत्पन्न होता है कौन सा बोधे शब्द शब्दादी भाषा वहाँ पे प्रतिभाष होता है फलो तो क्या होता है अच्छा मतलब शब्दादी वस्तु की भाष भी वहीं पे है और वहाँ पे आत्मा भी है और वहाँ पे गुंधी भी है वह क्योंकि आत्मा को तो हर जगह पे है नहीं है कुछ के बिना तो बुद्धि काम ही नहीं कर पाएंगे जो वस्तु प्रतिफलित होकर आया बाहरी वस्तु वहाँ भी वो भी आत्मा से गिरा हुआ है फल तो क्या होता है अब वो आत्मा सबसे सूक्ष्मतम वस्तु है बुद्धि के गुण को आत्मा में आरोप करके आत्मा इससे अलग है इसकी विद्वानता के कारण बुद्धि ऐसा काम कर पा रही है यह हमको समझ में नहीं आ रहा है आत्मा और बुद्धि को मिला देखे मैं बुद्धिमान हूँ मैं इसको जाना मैं उसको जाना तेना हते ये जगत बस इसी कारण से जगत जो मोहित होता रहता है जगत मोहित होता रहता है मोहित होता रहता ठिक्स वस्तु को नहीं समझना ठिक्स वस्तु यही मोह है ये तो तो जो है हाँ, मेरे पास वो नहीं है ये में नहीं है आ, ये होता है शोक और फिर और मोह क्या इससे मेरा काम होगा इससे मेरा लाभ होगा ये सत्य वस्तु है ये जो हमारे अंदर एक बुद्ध जन्मांतरिक संस्कार से आ जाता है वही जो है अथवा मैं जानने वाला मैं देखने वाला मैं वाला, मैं सुनने वाला वाला बोलने ये सब जो आरोप किया होगा बुद्धि के गुण को इंद्रियों के गुण को इसी कारण से क्योंकि आत्मा थूल शरीर सूक्ष्म शरीर इंद्रियो विषय सब में व्यक्त है सब में दृष्टा दृश्य दर्शन सब में व्यर्थ है ये दृष्टा दृश्य दर्शन में व्याप्त होने के कारण जो है उसको हम अलग नहीं कर पाते दृष्टा दर्शन कभी भी आत्मा को दिखा नहीं पाएगा आत्मा रहने के कारण तीन काम कर दर्णा दर्णा दर्णा हो करते तो पढ़ते, पढ़ते, पढ़ते, करते व्याप्त होकर के विवेक करते करते क्या होगा कि दृष्टा मतलब जो आंख के द्वारा देखने वाला चेतन मतलब प्रमाता दृश्य हो गया आपका प्रमेय वस्तु और इंद्रिय हो गया प्रमाण दर्शन ये तीनों को हम अलग समझ लेंगे आत्मा से बस हमेशा ही अलग है वो तब तो क्या करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण तेरेवे ध्यान में बोलते है पुरुष प्रकृति स्थु ही प्रकृति जान गुणान कारण गुण संघर्ष सदस्य जन्म सुख पुरुष चाहे प्रकृतिष्ठ होकर के पुरुष प्रकृतिष्ठ होकर के अंधा पंगु पंगु बोलते हैं पंगु तो है? अंधा अंधा मतलब क्या होता है जो है चल पाता है परंतु देख नहीं पाता विवेक नहीं है और पंगु जो है वो चल नहीं पाता परंतु देख पाता है पुरुष जो है पंगु है कुछ नहीं कर पाता कुछ करने के इच्छा ही जाता परंतु देख पाता है तो प्रकृति उसको बोलते हैं तू मेरा कंधे में बैठ जा और बैठ करके मेरे को रास्ता बताते रहेना और हम दोनों मिलकर जो अंधा से, मतलब अंधा रास्ता बोलता रहता है और पंगु रास्ता बोलता रहता है और अंधा जो चलता रहता है अंधा चलता रहता है ये ये दोनों की तादाद मतलब इसीलिए जो है इसको अंधा पंगु बोलते हैं पुरुषो प्रकृति स्थो ये पुरुष जो है प्रकृति के ऊपर बैठ करके तो प्रकृति चल पाता सारा क्रिया उसमें है और पुरुष उस है कुछ। चेतन में करके, पुरुष नाच प्रकृति नाचती रहती है पर सारा गुण जो है पुरुष में आरोपित हो जाता है पुरुष प्रकृति भूम थे भूख थे प्रकृति जान गुणान ये गुण प्रकृति में है और प्रकृति से उत्पन्न गुण और उसके क्रिया को भोग करता है है, जैसा कि उसके में बैठा कर कर हुआ यही गुण का सदअ के लिए हेतु बन जाता है सद अस जोनियों में जन्म के लिए हेतु बन जाता है सदस्य अच्छा बुरा जोनियो में जमे क्यूँ क्योंकि प्रकृति के गुण के साथ तादात्मक करके बस ओ जन्म मित्र के चक्र में पुरुष में नहीं है जन्म मित्र पुरुष हमेशा तो जन्म मित्र हुआ वो जो जन्म मित्र मृत्यु शरीर को उसके साथ कर लेता है उसके साथ कर इस प्रकार से में जो है पुरुष जीव घूमता रहता है जीव घूमता रहता है इसको आगे समाप्त करनी बोलते हैं चैतन्य भाष्यता भवेत् चैतन्य श प्रहान पर स्व अनुभव भवे भवेत् यहाँ पे बोल रहे चैतन्य का एक मूल भाग है और एक जो है इदम भाग है और एक शुद्ध भाग है मतलब इदम इदम, इदम ये मैं ये जो है चेतन इसके साथ इद, ये मैं ये जो ये मैं कर दिया के साथ ही हमारा हो जाता है बोलते हैं चैतन्य के साथ भाषित करके अहम प्रतीत होते अहंकार मतलब चैतन्य शुद्ध है व्यापक है परंतु क्या होता है वो जो अहंकार जो है ना शरीर में मन में बुद्धि में उसके साथ मिल करके वो भाषित होता है चैतन्य अकेला रहेगा तो भाषित नहीं होगा वो चैतन उपाधि के साथ ही होता है बिजली अकेला रहे आपको समझ में नहीं आएगा परंतु जब उपकरण के साथ दिखाई पड़ता है तो बिजली समझ में आ जाता है बिजली समझ में आ जाता है इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि चैतन्य भाष्यता अहम चैतन्य जो है वो अहम के साथ मिल करके भाषता है ठीक है ना परंतु क्या होता है फिर वो जो अहंकार जो बोलता है उसी के प्रकार से चैतन्य दिखाई पड़ता है परंतु यदि चैतन्य मतलब मैं ये हूं ये ये मैं ये हूं ये मैं ये हूं इस प्रकार से मैं बुद्धिमान हूं मैं शरीर हूं मैं ब्राह्मण इसमें जो मैं हूं तो ठीक है वो गलत है यदि उस इधम अंश को छोड़ करके हम आपको अपने को देख पाएंगे तो शुद्ध शुद्ध का अनुभव हो जाएगा इस इदम अंश प्रहान है ना परश अनुभव है तो शुद्ध आत्मा की बहुत हो हो जाता है है उसमें तो मिला करके देखना ही हमारा गया चीज कि कि कोई कोई कोई भी जो एनर्जी होते है ना उसको समझने के लिए उपकरण चाहिए तो जिस प्रकार हमने आपको पूछा भाई हीट क्या है मेरे को समझाओ आप क्या करेंगे तब आपको कोई ना कोई एक लोहे की दंडा कुछ लेकर के अथवादी लेकर उसको थोड़ा गर्म करके तो आपको बोलना पड़े इसको पकड़ के देखो तब समझ में आएगा हीट क्या है तो जैसे हीट एक एनर्जी है उसको समझाने के लिए कोई उपकरण के माध्यम से जब आप उसको छुएंगे ताप का अनुभव होगा तो आप बोलेंगे बोले परंतु की प्लेट तो हीट नहीं है लोहा की प्लेट अथवा जो है वो हिट नहीं है उसमें आश्रित होकर के हीट समझ में आ रहा है इसी प्रकार बल्ब बिजली नहीं है बल्ब बिजली से बिल्कुल अलग है परंतु बल्ब को आश्रय करके बिजली समझ में आता है बल्ब हुआ दिटर हुआ, दिटर हुआ फैन हुआ सब इस... ठीक इसी प्रकार से शरीर इंद्र मन बुद्धि आत्मा नहीं है शरीर इंद्रुद्धि को, को जागृत रखना बस आ, मैं इस आ, हर प्रकार से मैं इधम अंश है ये ये मैं हूँ इधम अंश पुराने ना इस अंश को छोड़ दो आप इस अंश को जो आप छोड़ सकते हैं इदम अंशे ना भवे तब शुद्ध आत्मा अनुभव में में आ जाते के के साथ मिलकर और दिखाई पड़ते वो जैसा बोलते उसी से ही है परंतु तो तो तो तो पर तो तो यदि देखो मैं ये जानता हूँ मैं ये वो जानता हूँ मैं वो समझता हूँ सब जानते हो घर मत पर जानना क्या वस्तु है तो जान कौन कहा जानना ज्ञान क्या वस्तु है उपाधि से सहित रोहित रहित होकर के ज्ञान क्या वस्तु है इस प्रकार इस तरफ आप देंगे तो शुद्ध आत्मा समझना इसलिए उपाधि के साथ मिलकर देखते हैं इसलिए शुद्ध आत्मा समझ में नहीं आता इसी प्रकार आत्मिक अस्तित्व भी घाट है पट है मठ है मकान है दुकान है सब सब है जुड़ करके वो है तत्व परंतु दोनों बिल्कुल घाट पट मठ और है ये दोनों बिल्कुल अलग वस्तु है ये हम समझ नहीं पाते घाट पट मठ उत्पत्ति बिनाशील वस्तु है संसार के अंतर है और जो है है ना उत्पत्ति बिनाशील वाला वस्तु नहीं है परंतु जो है वो घटपट के माध्यम से हो जाती है समझ में आ जाता है अब क्या करना पड़ेगा उस है तत्व को को समझने के लिए विचार उपाधि हटाना पड़ेगा शुद्ध है क्या वस्तु है ये जो इदम अंश है ये घड़ा है तो जो ये घड़ा जब अपने इदम को घड़ा में लगा दिया उतना भाग को हरा दो तो शुद्ध ये है कि मात्र है केवल है मात्र है यही जो है चैतन भाष्य के कार के साथ क्योंकि वो अंश ये ये, ये आत्मा का नहीं है वो जो उपाधि का है देखिए इस चीज को मैं कई बार बोला हूं आपको जो भगवद गीता के तेरहवें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्र विभाग जो में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं रीरम कौन थे क्षेत्र करके जिसको बोला जाता है वो क्षेत्र कोटि में आता है इसीलिए इस इधम अंश को तैग कर दो इदम मतलब ये ये अथवा वो ये अथवा वो करके जिसको आप कहोगे वो जो है मतलब नाम रूपात्मक जगत ही होगा उपाधि को प्रकृति का बिकार होगा उसको छोड़ करके शुद्ध आत्मा को हम देख पाएंगे शुद्ध आत्मा को हम समझ पाएंगे तब क्या होगा कि वो उपाधि को छोड़ करके तो परंतु उपाध एक बार वो समझ में आ जाए तब उपाधि के साथ रह करके भी वही आत्मा दिखेगा तो जब तक समझ में नहीं आता है तब तो वो उपाधि के माध्यम से ही दिखाई देता है मतलब नाम रूप और है इन दोनों में जमीन आसमान के अंतर है नाम रूप की उत्पत्ति होते है नाम रूप नाशमान होते हैं और वो है तत्व तो है वो चेतन है वो अस्तित्व रूप है उसका नाश नहीं होता है उसकी उत्पत्ति भी नहीं होती फल तो इन दोनों को हमने मिला दिया जड़ा चेतन को मिला दिया इसीलिए ये ये ये जगत के, के साथ ही अपने को, को हिस्सा इस, को जो हम छोड़ देंगे तो आप क्या हो जाएगा शुद्ध आत्मा का बोध होता है शुद्ध आत्मा का बोध होता है अनुभव भवित तो आपको परम तत्व का अनुभव हो जाएगा इस प्रकार से जो है ये अपनी गलत फहमी को हटाने के लिए भगवान बादशाह का रास्ता बता दिया ये रफ कि ये वेदांत तो ही दृष्टिकोण को बदलो आपका बोध मतलब जिस प्रकार से आप जिस चीज को देख रहे हो उसको देखने की शैली को बदलो देखने की शैली परिवर्तन हो जाएगा तो अपने आप, आप अपने आत्मा स्वरूप का बोध होने लग जाएगा इसमें कोई बोध नहीं है ही नहीं है तो इसीलिए पे भगवान इसको बोल बोलते हैं? हैं, नेगेशन अब ये जो हम शरीर के साथ अप, अपने को अपना मान लेते तो अच्छा, इस शरीर में कितना चीज परिवर्तन हो जाता है बचपन से लेके बुढ़ापा तक आजकल तो वैज्ञानिक आविष्कार के फलस्वरूप आपका किडनी बदल जाएगा हार्ट बदल जाएगा लिंग बदल जाएगा परंतु ये बताइए उस व्यक्ति का अंदर से जो अनुभव होता है कि ये मैं हूँ जो मैं पहले बचपन में था वो भी मैं बूढ़ा हूँ जो मैं पहले पुरुष था भी मैं अभी स्त्री हूँ अथवा जो मैं पहले स्त्री था मैं पुरुष इस प्रकार कुछ मैं का परिवर्तन नहीं है इस शरीर के एक एक अंग को अलग अलग करके चिन्हित करके देख लो वो अंग चले जाने पर भी मैं रहता हूँ यानी कि शरीर से मैं बिल्कुल एक भिन्नता हूँ ठीक है मेरे हाथ में कुछ चोट आया तो मेरे हाथ में चोट आया तो मेरा पैर कट गया वो मेरा है मेरा कुर्ता फट गया तो कुर्ता अलग है मैं अलग इस प्रकार से भगवान भाषा ये अपने जितना उपाधियां हैं इस उपाधियों को निशेद करने की प्रक्रिया को सिखा रहे हैं अभी बोला ना इदम अंश को छोड़ दोगे तब तुम्हारा जो है वो स्वरूप का बोध हो जाएगा तो इदम अंश उपाधि है सारा उपाधि इदम रूप में ये ये करके बोलते हैं तो उसको दिखा रहे हैं देखो ये जो है तुम्हारा शरीर के मान लो हाथ चला गया तो क्या तुम चले जाओगे क्या बिना तो हाथ, तो हाथ का भी मेरा अस्तित्व है इसी प्रकार शरीर के हर अंग प्रत्यंग के बिना भी आपका अस्तित्व है एक एक जगह पे यदि ये सिद्ध हो जाता है तो हर जगह पे लागू होगा हर जगह पे लागू होगा देखो हम हमने लूला लंगड़ा बहरा काना, खोड़ा पागल मन के बिना ये सब व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं यानी कि क्या है कि एक एक अंग नहीं होने पर भी वो वो जो है वो है व्यक्ति का अस्तित्व रहता इसी प्रकार से शरीर के सारा अवय नहीं रहने पर भी आपका अस्तित्व की हानि वाले वाला नहीं है इसे को समझाने के लिए आपका निर मतलब जो आपका नित्य अस्तित्व स्वरूप जो आत्मा है वो हमेशा ही रहेगा उपाधि रहे चाहे ना रहे क्योंकि शुति बोलते अप्राणो अब प्राणो ही परत पर। यहां तक भी शरीर के हाथ पैर के मन भी नहीं रहे प्राण भी नहीं रहे हमारी तो एक बहुत बड़ी गलत भ्रांति है कि प्राण है इसलिए मैं हूँ प्राण चला गया तो है मैं मर गया अरे प्राण चला गया तो तुम मर नहीं गया तुम तो अपनी सत्ता के रूप में हमेशा विद्युमान रहोगी हमेशा विन्दमान रहोगी तुम्हारी सत्ता की कभी हानि हो नहीं परंतु हमारी भ्रांति है इसीलिए सु प्राण के लिए तुम नहीं हो तुम्हारे लिए प्राण है तुम हो इसलिए प्राण चल पा रहे तुम प्राण नहीं जाने पर भी तुम रहोगे तुम्हारी अस्तित्व हमेशा बना रहेगा इसको समझाने के लिए करके कर के को लेकर तकते नस्ते न ना, स्वयं आत्मा विशिष्यते विशिष्य तथा शिष्टे भिशि� न ते चित्वा त्यक्त हस्तेन स्वयं न चित्वा त्यक्न हस्तेन त्यक्तन हस्तेन हाथ कट गया चित्वा स्वयं न आत्मा तो इसमें आत्मा में कोई विशेषता नहीं आता आत्मा में कोई विशेषता नहीं आता क्यों क्योंकि वो तो शरीर के है शरीर के एक अवयव है हम हम आरोप कर लेता है, अंग रहित व्यक्ति हूँ ऐसा लगता है तुम्हारा अंग के साथ कभी भी संबंध नहीं है तुम सर्वथा ही अंग रहित हो ये बुद्धि दोनों को मिला दिया है सूर्य शरीर और आत्मा को दोनों को मिला दिया है कोई अंग चले जाने से हमारी अस्तित्व का कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी अस्तित्व बना रहता हम इसको समझते भी है।, क्योंकि ठीक है शरीर को काम करने के लिए थोड़ा परेशानी हो रही है कोई एक अंग कम हो गया तो आत्मा में कोई क्रिया ही नहीं है आत्मा, आत्मा में कोई अंग भी नहीं है आत्मा सर्वत अवय रहित है अवयव निवय वस्तु तो है इसलिए छित्वा तैक् न तो जो हस्त जो कर गया चित्त स्वयं आत्मा ना उससे आत्मा उससे में कोई विशेषता नहीं आती तथा न स्वर्ग उस प्रकार शरीर के प्रत्येक एक एक अवयव को चिंता करके देख लो प्रत्येक अवयव को चिंता करके अच्छी तरह समर्च करके देख लो ये रहने से अथवा ये जाने से हमें कोई विशेषता नहीं आती ना में कोई फर्क नहीं पड़ता ये चले जाने से अथवा ये रहने पे आत्मा में कोई विशेषता नहीं आता शरीर की सुंदरता शरीर की भाव शरीर की व्यवहार वो तो हो सकता है परंतु आत्मा उससे कोई आत्मा की कोई कमी नहीं आती उस आत्मा तो अपने स्वरूप में हमें सबसे मान लेते त्यक्ति नस्ते न स्वयं आत्मा न विशिषते आत्मा उससे विशिषित नहीं होता आपके अस्तित्व आप आप उसके बिना भी शे तो एक एक इंद्रियों का एक कथा आते है ना एक बार लड़ाई झगड़ा हुई थी इंद्रियों में और सभी ने इंद्रियों ने बोला मैं श्रेष्ठ हूँ तो उसमें लड़ाई करके क्या हुआ कि एक एक इंद्रियो निकल गया एक साल बाद घूम के ही आत्मा की तो आत्मा की में कोई नहीं कोई एक इंद्रियों जैसे नहीं रहने पर भी हमारा काम चलता उसी प्रकार सारा इंद्रियों प्राण नहीं रहने पर भी मैं वैसे ही विदमान केवल इतना ही है मैं अभी व्यक्त नहीं कर पाऊंगा कि मैं हूँ तो अपना अस्तित्व तो हमें को समझ में आएगा अभिव्यक्त तो करने के लिए जो शरीर मन बुद्धि जो काम करते हैं तो है है। तो आप आप तो है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी शरीर से कोई अंग पतंग यदि चला भी जाता है जैसे मैं अपने अस्तित्व को समझने में कोई परेशानी नहीं होती इससे क्या सिद्ध होता है कि ये सबके साथ हमारा भी पारमार्थिक संबंध नहीं है शरीर में कितना भी परिवर्तन आ जाए कितना भी मैं जैसा हूँ वैसे ही हूँ हाँ उपाधि में थोड़ा परिवर्तन आते हैं। हम बदल गया परंतु तो आत्मा में कोई बदलाव नहीं आया आत्मा कोई बदलाव नहीं आया इसको जो है दृढ़ करने के लिए बोला की एक एक अंग को लेकर कैसा विचार करके देख लो इससे तुम्हें तो कुछ अधिक प्राप्ति भी नहीं होता कुछ नुकसान भी न था व्यवहार के लिए शरीर की अंग प्रत्यंब की आवश्यकता है व्यवहार में थोड़ा कमी हो सकता है आत्मा में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं हस्ते नशेषण अनात्म तस्मात्मु सर्वे विशेषण तस्मात्ते न हस्ते नुल विशेषणम अनात्म तस्मात्तर विशेषण ये जो है जो है चेतन तत्व जो है वो अनात्मा है चेतन तत्व आत्मा से वो अनात्म बाकी सब जो अनात्मा है चेतन तत्व एकमात्र आत्मा है इसलिए तस्मात्ते न हसते न इसलिए इसे एक हाथ चले जाना पड़े सर्वे सर्व विशेषण एक एक इंद्रियो को अलग करके देख एक एक इंद्रियों को अलग करके देख लो ये नहीं दिखाई देगा दिखाई देगा।, देगा गुंगा दिखाई देगा लंगड़ा दिखाई देगा, देगा।, देगा। परंतु वो इस, इस, इस रहने मतलब तो अंगो नहीं रहने पर भी आत्मा के अस्तित्व पे रहता है इसीलिए इसको विचार करके तस्मात हस्तना जिस प्रकार हाथ कट जाने से मैं हाथ रहित हो गया त्मे तस्मात गुक्त सर्वे विशेषण है, है।, है। इसीलिए जो चेतन तत्व है ना वो समस्त विशेषण से हमेशा मुक्त है समस्त विशेषण से हमेशा ही मुक्त है वो तस्मात हस्ते न इसीलिए कटा हुआ हाथ की तरह सारा विशेषण जितना अपने ऊपर अप, अलग कर विचार दे कर, करके कर, देख लो जैसा वो नहीं रहने पर भी मैं रहता हूं। इसी प्रकार ये बुद्धि नहीं रहने पर भी मैं रह सकता हूँ ये मन नहीं रहने पर पागल व्यक्ति को भी अस्तित्व दिखाई पड़ते हैं इसलिए हाथ पैर उपाधि जितने सारे विशेषण से हम अपने को विशेष करके अच्छा मानते गुणवान मानते हैं अपने को तो इसी प्रकार से जो है सब नहीं रहने पर भी मैं रह सकता हूं। एक में यदि लागू होगा तो दूसरे हो में भी हो, लागू होगा जिसमें भी लागू होगा लागू होगा आप देखिए भगवान कर इसको किसी को ना हो जिस प्रकार किसी एक्सीडेंट से कोई व्यक्ति अथवा स्ट्रोक हुआ व्यक्ति हाँ, का हाथ पैर काम ही नहीं करता दिखना तो, पर तो है परंतु व्यक्ति रहता है कि नहीं जिंदा रहता है कि नहीं रहता उसका अस्तित्व उस उसका अस्तित्व समझ में आता है, है। सब व्यवहार एक एक करके इस समय बार बार बार बार विशेष की विशेषता को छोड़ना है आत्मा आत्मा की विशेषता के निर्विशेषता ही आत्मा की विशेषता है और सारा विशेषता उपाधि की है निर्विशेषता आत्मा की विशेषता है और सारा विशेषता जो है उपाधि की है इसलिए उपाधि की विशेषता को छोड़ने के लिए उपाधि के काम को समझ करके बस ये मैं नहीं हूँ आज मैं अच्छा बुद्धिमान हूँ समझता हूँ लोग है कुछ दिन बाद ये बौद्धिक जो ग्रता चला जाएगा लोग बोलेंगे क्या मूर्ख आनंद तब मैं दुखी हो जाऊंगा बस यही तो विशेषता ही हमारे सुख दुख के कारण बनता है इसीलिए समय रहते विचार पूर्वक इस विशेषता से अपने को मुक्त तो कर पाएंगे तो अपने का समझना आ जाएगा। ज्ञाते आत्मी असद विशेषण साधु अलंकरणम जथा अविद अद्यस्त सर्वम ज्ञाते आत्म जितने सारे हैं हैं ना जिस प्रकार कोई माता को अलंकार के सजाने से अच्छा दिखते हैं। और वो सजाते भी अपने को सोचते हैं कि मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ ये सारा सुंदरता किसकी है अलंकार को शरीर में आरोप करके मैं अपनी सुंदरता को आरोप कर रहा हूँ विशेषण सारा विशेषण ऐसा ही है साधु अलंकार जिस प्रकार हो ना इस प्रकार विशेषण की धर्मों को अपने को अलग करके वस्त्र सुंदर, सुंदर, सुंदर, तो सुंदर।, सुंदर है तो मैं अच्छा लग ये सारा चीज जो है उपाधि के धर्म को अपने ऊपर आरोप करके हम खुशी होते रहते हैं इससे होते हैं सचमा विशेषण सर बह साधु अलंकार नाम जाते जिस प्रकार कोई व्यक्ति को अच्छी तरह अपने शरीर को अच्छी तरह सजाया तो उसको अच्छा दिखते हैं तो किसको अच्छा देखते हैं आत्मा को कि शरीर को यहाँ पे विचर करना शरीर को अच्छा दिखता है शरीर को साथ आत्मा तो दिखने जो है ही नहीं। आत्मा के तो, तो, मैं अच्छा दिख रहा हूँ ना हमको अच्छा लग रहा है कौन किसको अच्छा लग रहा है जो शरीर बुढ़ाता की तरफ जा रहा है दो दिन में मरने वाला है उसको अच्छा सजा जाकर हम लोग खुश होते हैं विशेष तो हमें साधु तो अलंकरण जथा ये क्यों है कि अविद्या अध्यक्ष अविद्या से हम अपने क्योंकि अपने सुंदर स्वरूप का नहीं जानते हैं और बाहरी सुंदरता से हम अपने अविद्या की अध्यक्ष सर्वम ज्ञाते आत्मा नहीं असदवे जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा ना रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा सर्प का समान ये सारा जो है मिथ्या हो जाएगा इसमें कोई सब्त असत है आत्मा जान देने पर इसमें कोई सत्य बुद्धि होती ही नहीं है अच्छा ध्वज मतलब ये जो बंधा पुत्र की तरह सत्य नहीं हो जाएगा इसलिए इसमें सत्य बुद्धि हट जाती है इसलिए विशेषण सर्वम साधु अलंकरण ये सारा उपाधि उपाधि की विशेषता अपना के अपने ऊपर आलोक मन आरोप करना मतलब क्या हो गया जैसे तो कोई व्यक्ति ने अपने अलंकार के द्वारा सज्जित कर दिया करके फिर आपको सुंदर मान करके व्यवहार करते हैं, है है। हैं। परंतु गया आत्मा नहीं यदि का स्वरूप का बोध हो गया तब क्या हो जाता है असत भव्य सारे उपाधि असत के समान है ऐसा निश्चय हो जाता है ऐसा निश्चित हो जाता है ठीक है आज उसको यहीं पर रखेंगे फिर इसके बाद जो है थोड़ा सा वैराग्य शतक वैराग्य शतक हमने ये जैसे ने प्रतिष्ठान पहले राजा थे ना तो ऐसा लगता है कि उनका भाई तो उनको रास्ता दिखाया था विक्रमादित्य जब साधु बन गए तब उनको जो है वो अपने को वो राजा को वो राजा मानते हैं कि मैं इन अच्छा हूं मैं ये तब वो अपने आप इनको बोल रहा है, अरे राजा ठीक है तुम राजा के पास में बैठा हो तुम्हारे जैसा ख्या है उसी प्रकार हम भी तो गुरु की उपासना करके साथ तो को जान करके हमारी बुद्धि में वो जो है कि ये राजद कोई मतलब एक हीन वस्तु है सम्राट में सम्राट अपने अपने आप जांच करते हैं वो सम्राट होते ये तो मूर्ख ऐसा जो है जैसे तुम्हारी भी ख्याति है वैसे हमारी भी ख्याति है तो तुम्हें लोग जो है ठीक है राजा बलवान है राजा धनवान है बोलते हैं हमारा भी जो हमारे जो है ज्ञान बल है और उसी को ही धन है उस धन के साथ हम भी संसार में लोग लोग लोग हमारा जो है कभी तुम जैसे तुम्हारे समान प्रशंसा करते हैं भी लोग प्रशंसा करते हैं इस प्रकार से इतना मान धना ते दूर भयो उभि आप अंतर इस प्रकार से धन और मान के दर हम दोनों में जो है कोई अंतर नहीं है यदि असमास पर क्योंकि तुम्हारे पास भी हमारे पास भी हाँ धन की और उसकी तो तो प्रयोग की शैली भिन्न है तुम्हारी धन तो एक दिन चला जाएगा तुम्हारी धन नाशुभाना है और हमारी धन जो है अविनाशी धन है ये धन प्राप्त करोगे तो बस और सारा सम्राट की राज सृष्टि की पूरा सृष्टि की राजत्व तो मिल जाता है छोटा सा भूमि की राजत्व त्याग करोगे और ये ज्ञान प्राप्ति मतलब आत्म प्राप्त होने से सम्राट बन जाओगे करोगे इसलिए तुम हमारे प्रति रही तो हम भी अच्छी तरह से भगवान ने जीव बन दिया हम को तो तो राजा के अथवा धनी व्यक्ति के पास जा करके उनकी घोषणा करे इस अभिप्राय से इसको बोला जो पहले बोल कर गाया उसी को थोड़ा सा दूसरे प्रकार से समझा रहे हैं इशिशे गिरे गिराेजादुस्वी दर्प्यपन विधा वक्षयम् व्य पाटवना से धनाढ़ मे मोतु काम मैप्यास्थान तीत नीचे मम नित राजस्था अर्थनाशिषे तम वयमी चिरामी स्महेजा वर्थ शुरस्त बाधिदर्प्य ब्युपशमन ब्युपशमन विधायक ने ताना मतिमत मोतुकाम अस्थानाते हे राजन, राजन। तुम तुम तो राजा हो हो ठीक है अब क्या करते हो? कि धन के ऊपर पे विषय पहले शब्द जो शुरू में आया इस अर्थ का इस शब्द अर्थ का देखा विषय तुम विषय को लेकर के व्यापार करते रहते हो तो। अर्थान इसके इस ऊपर तुम आधिपत्य करते हो और देखो वयम भी हम हम लोग भी क्या करते हैं गिराम, शास्त्र बचन की अर्थ को हम लोग निकालते हैं। उसको लेकर लेकर जीवन है रख, जगत की जो भौतिक अर्थ है मतलब वस्तु उसको लेकर के तुम व्यवहार करते हो और हम जो शास्त्र शब्दों की शास्त्र जनित शब्द की क्या क्या अर्थ है उसको लेकर के विचार करके शास्त्र अर्थ को निकालते हैं हम तो तुम्हारा तुम भी अर्थ से व्यवहार कर दो हम भी अर्थ से व्यवहार करते हैं देखिए क्या मजेदार शब्द लेगा तुम्हारी शत्रु की जो है जो तो अपने जो है उसको तुम दमन करते हो तुम्हारे सूरस तुम बार्प तुम जो दूसरे की जो, जो शत्रु है तुम्हारा अथवा जो पीढ़ है उसकी तुम दर्प को चूर्ण करते हो और फिर बोलते हैं विधौ तो हम लोग भी क्या करते हैं ये जो शास्त्रार्थ में वो तो शास्त्रार्थ में जो है हमारे जो प्रतिवादी लोग होते हैं वो प्रतिवादी को जो शास्त्रार्थ में हम भी पर विधौ अक्षय पाठ जो है उसमें भी हमारा जो अविनाशी पट होता है तुम अपने शत्रु को दमन करते हो हम भी वेदांत सिद्धांत के विरोधी जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों की हम भी जो है खंडन करते हैं तो तुम्हारी जो राजत्व है ऐसा हमारा भी वैसे ही राज्य कर दो हम भी अर्थ तो को लेके व्यवहार करते हैं शारीरिक सामर्थ्य सेना का बल से, मतलब से उसको पराजित कर दो हम अपनी प्रतिभा को अपनी बुद्धि के बल से पराजित करते हैं तो क्या तुम्हारे हमारे में क्या भिन्न करे और देखो तुम्हें जो है धनाढ़ व्यक्ति अथवा तुम्हारा सेवा करते हैं जिसके पास धन दौलत है वो तुम्हारे पास बार बार आते हैं आप तुम तुम उसको सेवा विचार करते, है। से तो है। करते, करते हैं तो जैसे तुम्हें भी कुछ व्यक्ति सेवा करते हैं जवाब हमारे पास भी लोग आते हैं तुम हमारे ऊपर हमसे अच्छा कैसे हुए राजन इसलिए मई मा, अपनी आस्था न यदि हमारे ऊपर तुम्हारी आस्था नहीं है हमारे ऊपर तुम्हारे विश्वास नहीं है तब तुम में भी तो ममो नेतरा में तुम्हारे ऊपर तो मेरा और भी आस्था नहीं है राजन अनास्था तुम्हारे ऊपर तो हमारा अनास्था बना रहेगा अनास्था बना ही रहेगा इस प्रकार से यहाँ पे जो है राजा और एक महाराज सिर्फ संतों को महाराज बोलते हैं मतलब दोनों की भिन्नता कुछ नहीं है केवल इतना ही है विचार की भिन्नता है विचार की भिन्नता है तुम थ धन दौलत को लेकर के व्यवहार करते हो हम भी को कर, अर्थ को लेकर शास्त्रार्थ को लेकर के व्यवहार करते रहते हैं ये यही हमारी धन है अब तुम जो है तुम्हारे शत्रु के दर्प को चूर्ण करते हो हम भी जो है वेदांति सिद्धांति को विदरण जो है कई ग्रंथ गंत, ऐसा लिखे कि जो है भी उस समय कर्मकांडी खंडन करने के लिए तो हम तो भी जो अपने वेदांतिक सिद्धांत विरोधी जो सिद्धांत है उन सिद्धांत खंडन करने के लिए हम भी तो मतलब तो रक्षा करते हैं इसलिए और उसको रक्षा करने में पटुता विद्यमान है हमारे अंदर तो शास्त्र को रक्षा करने के लिए तुम्हें भी धना व्यक्ति सेवा करते हैं तो हम धनाते व्यक्ति तुमको सेवा करते और हमको कौन रहता कि अपने सुनने की इच्छा तो रखने वाले व्यक्ति मामा बनते, भी से और लोग भी मुझको भी सभा करते इस प्रकार जो तुम्हारी और हमारी में क्या भिन्नता है एक राजा में और एक महाराज में जब दिन पहले बोल करके आया राजा में तुम्हारी विद्वाना है वो उससे और यह राजना तुम्हारे प्रति हमारा कोई आस्था नहीं देता तुम यदि हमारे ऊपर श्रद्धा अथवा आस्था नहीं रखते तो तुम्हारे ऊपर हमारा किस लिए आस्था रहेगा श्रद्धा कैसे रहेगा इसलिए तुम्हारे साथ हमारा तब संबंध नहीं रहेगा ठीक है क्योंकि हमने सुना ये चीज जो है कि तिहरी के महाराज थे एक बार उत्तरकाशी आए थे तपोवन महाराज के लिए जो हमारे धनराज ने धनराजगिरी नहीं और जो विष्णु देवानंद महाराज के शास्त्री पीठा दीक्षा थे टिहरी के टिहरी के महाराज ही जो है कई राष्ट्र जितना ज़मीन जमीना भी दिखाई पा तो तो तो था तो एक बार जब आए वहां पे तो, तो तपोवन महाराज को बोले की जो आप हमारी रात अखबार में कभी आइए तब तो उसने मना कर दिया बोलते नहीं मैं राज में नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊँगा तब राजा ने बोला यदि आप हमारे धर्म में नहीं आए तो आपको जो हम बोलते हैं कि आप हमारे राज्य में नहीं रह सकते तो चिड़िया को क्या फर्क पड़ता है दूसरा पेड़ या तो बैठेगा चिड़िया ऐसा बोलकर उसने तो उस दिन चुप हो जाए दूसरा दिन सुबह मतलब तो उनकी पत्नी को जो है इच्छा थी कि थोड़ा महाराज को सेवा करे तो दूसरा दिन सुबह होने से पहले ही तब तो महाराज वहां से गोर हो गए अब फिर पत्नी बोलते महात्मा मरे ढूंढो ढूंढो ढूंढते जब राजा ने उनको जाके क्षमा मांगा आप आके वहीं बैठी तब फिर जो छोटा कुटिया में वो बैठी वहां पे, मतलब संत महात्मा को जगा के क्या मतलब आवश्यकता है बस है, है, है नहीं है कहीं ना कहीं तो बैठ जाएंगे वो जो अभी विशाल चीज में मिशन दिखाई पड़ते हैं ंद स्वामी का देन है तो ऐसे ऐसे बना के रखा हुआ है सामने दूर आखिर जो है महाराज के अंदर चित्त की संतुष्ट सबसे बड़ी बात होते है हमारे पास दो रुपया है आपके पास दो करोड़ है परंतु आपके पास संतोष नहीं है हमारे पास संतोष है तो धनवान कौन है शांति किसके दिला। इसको समझाने के लिए बोलते हैं, राजा देखो क्या परितुष्टा परितोष निर्शेष विशेष सत भवत दरिद्र ज तृष्णा विशाला मन से परितुष्ट को दरिद्र जशाला मनसी जुष्टे कर्थवान् दरिद्र परितुष्टे जुष्टे को अर्थवा को दरिद्र को को देखो भाई हम लोग तो यहाँ सन्यासी बन करके जो भी हमको वस्त्र मिलता है बॉल कल हो कुछ भी हो उसी से हम संतुष्ट है तुम अच्छे अच्छे ड्रेस पहन करके अपने को अच्छा दिखा करते संतुष्ट हो परंतु दोनों के संतुष्ट को विचार करके देखो हम भी भूखे हैं तुम भी भूखे हो तुम अच्छे पचपन छप्पन आदप, बना करके खाते हो हमें भिक्षित्र से जो भिक्षा मित्र परंतु भोजन के बाद जो तृप्ति उसको विचार करके देखो वो पेट भरने की जो तृप्ति वो दोनों उनमें दोनों में क्या फर्क है उनमें दोनों में क्या फर्क है जीवभा के अग्रभाग की थोड़ा सा ले करके तुम्हारे विचार है पर दो। हाँ, तो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता बलकर इस तुम दुख हम लोग तो जो भी फटाफुटा जो भी कपड़ा मिल जाता है जैसे उसमें संतुष्ट है तुम अच्छा खासा बहुत बड़े बड़े कपड़ा करके तुम जो है अपना जो है आपको सुंदर सजा के देखते परंतु जरा विचार करके दुखो इसमें परितोष में किसके प्रतिमात्र तो भिन्नता है तुम अच्छे वस्त्र तो पहन करके परितुष्ट होते हो और नए भी होते हो परंतु तो हम तो जो मिलता है उसी में हमें संतुष्ट रहता हम तो है इसलिए इस, जो संतोषित हो सुख तो हमारी काम में तुम्हारे भी काम में है पर तुम्हारे पास सुख कहाँ पे है इसलिए समय एवं परितोष निर्विशेष विशेष निर्विशेष भेद राहित विशेष उभय में एकमात्र ही पार्थव्य है कि वो जो तुम्हारा संतोष में कोई विशेषता नहीं है तो मैं अच्छा वस्तु देख करके आंख शरीर इंद्र मन तो मुख्य संतोष जहां पे जाकर होता है उसमें दरिद्र जो को दरिद्र जो विशाल त्रष्ण भगवान भास्कर संसार में दरिद्र व्यक्ति कौन है इसका तृष्णा अधिक है आ, को ही धनी जो संतोषी जिसके अंदर संतोष है वो धनी व्यक्ति है संसार में और जिसके अंदर कृष्ण अधिक है वो में जो है दरिद्र व्यक्ति होता है में दरिद्र व्यक्ति बोलता है परितुष्टि परंतु बताओ तुम्हारे तो पास अर्थ होने पर भी तुम जो है कृष्णा भय जा रहा और हमारे मन में हमेशा संतुष्टि बना रह गया अर्थवान को दरिद्र मानसिक शांति यदि रहता है तो पे धन और दरिद्र व्यक्ति में क्या फर्क पड़ता है जिसके जो हम और नहीं है तो शांति से हम बैठ सकते हैं कुछ भी संकल्प नहीं होता मन भर शांति से भगवान की चिंता करो जितना शरीर धारण के लिए चाहिए वो तो भगवान दे ही रहे इस प्रकार से हे राजन तुम्हारा और हमारे में देखो शांतिपूर्ण जीवन किसका है वो एक व्यक्ति के अंदर चाहता देखा ये चाहिए वो चाहिए और इस और आगे बढ़ाओ राज्य को ये, करो, ये करते रहेंगे और हमारा क्या है कुछ नहीं चाहिए बस भगवान ने जो दिया शरीर धोरण के लिए वही बहुत है पर जब देश चाहिए क्या करना है भावना जब मन में बैठ जाता तब संतोषिको गो शांति किसके पास है देखो इसलिए तुम हमसे अच्छा कहां से हुए तुम तो दरिद्र ही बने रहे और हम तो महाराज बने तो महाराज होते हुए भी दरिद्र हो हम दरिद्र होते हुए भी महाराज तो ये और हमारी था क्यों? के है, नहीं, है नहीं बोलता मन ये बोलता है बस भगवान मिल जाए तो बस मनुष्य शरीर सफल हो गया इस प्रकार से विचार दृष्टि को खुला रख करके राजा देखो कि तुम्हारे यार हमारे क्योंकि हमको लगता है उनको राजा से कुछ मतलब ठोकर तो लगा होगा तब जाकर के वो के बैल राजा थे वही उनको समझा तो फिर सब छोड़ छोड़कर आ गए थे फिर जो है अपना राज्य अभी जो मठ का जितना वैभव दिखाई पड़ते हैं सब इस विद्या रंग निकाई जो है देना उन्हीं का पूरा राज्य सिंहदेरी मठ को लिए कर दिए थे तो इस प्रकार से राजा के साथ राजा थे तो वहां पे राजा एक महाराज के जीवन उससे अधिक अच्छा एक राजा की तुलना में हैं देखिए और बोलते फलम, आ, फलम अलम शयनाथ से उत्सह दुर्जनालम फलम अलमसनाय साधु पाना क्षतिरिशम वाष से बल कलम चल अभिनय अनुमत न उत्साह दुर्जना खाने के लिए पहले जमाने में फल तो मूल मिल ही जाता था अंदर मूल अद तो, आजकल नहीं है तो बैठे रहने पर भी वहां पर भगवान कृष्ण जीने के लिए जितना चाहिए अधिक ही दे देता है, भोजन के लिए जितना कहीं भी जाओ सोलह क्षतिर शर्णार्थम और पहनने के, तो तो तो के लिए वो भगवान भेज देते हैं अथवा बल का आदि जो भी उस समय मिलता है, वो भी तो बिना धन के मिल जाता है इसलिए ये जो कि नव धन मधु मधुपान भ्रांत सर्वे धन की मदिरा की मधुपान को अभिनय अनादर को मैं क्यों सहन करू उनके पास जाने से हमको अनादर करते हैं आराम बना था साधु अब तो हमारे बल देख मांगने आया क्यूँ सहन करू जीने के लिए जितना चाहिए क्या भगवान ने नहीं दिया हमको क्या भगवान की कोई कमी रखा इसलिए बोलता है फलम अशनाया फलम अलम पर जब तो फल मिल जाता है अब फल ना मिले परंतु तो अपने जगह पे बैठे रहने पर भी भगवान तो किसी ना किसी के माध्यम से जीने के लिए चाहिए भेज ही देते हैं उसमें कोई कमी नहीं है पीने की पानी के भी कोई कमी नहीं है पीने की पानी की भी कोई कमी नहीं है उत्तरकाशी में तो इतना मिनरल वाटर से बहुत अच्छा वाटर मिलता है जो जमीन से निकलता है वो पानी पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है सोने के लिए जगह भी भगवान ने कोई कमी नहीं रखा इसलिए अच्छा धन के लिए बल कर कुछ ना कुछ भगवान दे ही देते हैं अतः इसलिए ये धन उपार्जन करने, करने वाले जो व्यक्ति है उनको उन्मर्ग कामी वो जो दुर्जन व्यक्तियों के पास जाकर के उनकी कटाक्षों से सहन करने के लिए क्यों जाओ उनकी मतलब दुर्वीन व्यवहार तो को सहन करने के लिए मैं क्यों जाऊँ क्या लाभ है वहां जाने से जब भगवान ने सब कुछ दे रखा इसीलिए राजन तुम्हारे जीवन से तो हमारे लगता है कि पहले राजा थे ना राजा छोड़ करके गए जब ये सन्यासी बन गए तब तो उनके जो परिवर्तन जो उनको दिखाई दे रहे मन में वो अपने आप में -अपने, अपने अंदर की जो अनुभूति को अभिव्यक्त व्यक्त करते हैं ठीक है यही भी रखेंगे की तल दिखाएंगे ओम ओम नम क्षण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण ओम नमो नारायण